महाभारत शांति पर्व चतुरशीत शतमोध्या पंच महाभूतों के गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन भरद्वाजवाच ते ते धातव पंच ब्रह्माजान जान सृहत्पुरा आवृताये लोका महाभूता भरद्वाज ने पूछा भगवन लोक में ये पांच धातु ही महाभूत कहलाते हैं जिन्हें ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में रचा था ये ही इन समस्त लोकों में व्याप्त है स महामति पंचाणूत कथम समुपद्य परंतु जब महाबुद्धिमान ब्रह्मा जी ने और भी हजारों भूतों की रचना की है तब इन पांचों का ही भूत कहना कहाँ तक युक्तिसंगत संगत है भृगुवाच अमिता महाशब्दूता महाभूत शब्दोंते भृगु जी ने कहा मुनि ये पांच भूत ही असीम है इसलिए इन्हीं के साथ महाशब्द जोड़ा जाता है इन्हीं से भूतों की उत्पत्ति होती है अतः इन्हीं के लिए महाभूत शब्द का प्रयोग सुसंगत सु है चेष्टाजो कमाकाशम पृथ्वी प्राणियों का शरीर इन पांच महाभूतों का ही संघात है इसमें जो चेष्टा या गति है वह वा वायु का भाग है जो खोखलापन है वह आकाश का अंश है उष्मा अर्थात गर्मी अग्नि का अंश है लोहू आदि तरल पदार्थ जल के अंश हैं और हड्डी मांस आदि ठोस पदार्थ पृथ्वी के अंश हैं इत पंचर्भूत युक्त सावरजंगम स्रोत्रम घृाणम रथ स्परसो दृष्ट च इंद्रिय संयता इस प्रकार सारा स्थावर जंगम जगत इन पांच भूतों से युक्त है इन्हें के सूक्ष्म अंश श्रोत्र कान घ्राण नाचिका रचना त्वचा तो और नेत्र इन पांच इंद्रियों के नाम से प्रसिद्ध हैं भरद्वाजवाच पंचभिर्यदे भूतुक्ता सावर जंगमा सावराणाम न दृश्यन्ते शरीर पंच भरद्वाज ने पूछा भगवान आपके कथनानुसार यदि समस्त स्थावर जंगम पदार्थ इन पांच महाभूतों से ही संयुक्त हैं तो स्थावरों के शरीरों में तो पांच भूत नहीं दिखाई देते हैं अनुस्मरणाम अचेष्टा घना चुक्षाण नोपलभ्यंते शरीर पंच धातव वृक्षों के शरीर में गर्मी नहीं है कोई चेष्टा भी नहीं है तथा वास्तव में वे घन हैं अतः उनके शरीर में पाँचों भूतों की उपलब्धि नहीं होती है न शृणवते न पश्यंते न गंधरथ वेदिना न चर्श जानते कथम पांच भौतिका वे न सुनते हैं न देखते हैं न गंध और रस का ही अनुभव करते हैं और न उन्हें स्पर्श का ही ज्ञान होता है फिर वे पांच भौतिक कैसे कह जाते हैं अध्रव्वाद अग्निवाद अभूमिवाद अवायुतः आकाशस्य से प्रमेयवाद नाति ना उनमें न तो द्रव्य तो देखा जाता है न अग्नि का अंश न पृथ्वी और वायु का ही भाग उपलब्ध होता है आकाश तो अप्रमेय है अतः तो वह भी वृक्षों में नहीं है इसलिए वृक्षों की पांच भौतिकता नहीं सिद्ध होती है भृगुर्वाच घना वृक्षाण आकाशोश पुष्प फ भृगु जी ने कहा मुने यद्यपि वृक्ष ठोस जान पड़ते हैं तो भी उनमें आकाश है इसमें संशय नहीं है इसी से उनमें नृत्य प्रति फल फूल आदि की उत्पत्ति संभव हो सकती है वृक्षों के भीतर जो उष्मा या गर्मी है उसे से उनके पत्ते छाल फल फूल कुम्हलाते हैं मुरझाकर झड़ जाते हैं इससे उनमें स्पर्श का होना भी सिद्ध होता है वायव्या शनि निर्घोष फलम पुष्पते क्रियते शब्द तस्मात्णवंपाद पी देखा जाता है कि वायु अग्नि और बिजली की कड़क आदि भीषण शब्द होने पर वृक्षों के फल फूल झड़कर गिर जाते हैं शब्द का ग्रहण तो श्रवणेन्द्रिय से ही होता है इससे यह सिद्ध हुआ कि वृक्ष भी सुनते हैं वल्ली वल्लते वृक्षत गे नृष्ठ तस्मात्ति पाद लता वृक्ष को चारों ओर से लपेट लेती है और उसके ऊपरी भाग तक चढ़ जाती है बिना देखे किसी को अपने जाने का मार्ग नहीं मिल सकता इससे सिद्ध है कि वृक्ष देखने देखते भी हैं पुण्य पुण्य था गंधे धूपरपी अरोगा पुष्पिता सन्ती तस्माद् जिघ्रंति पवित्र और अपवित्र गंध थे तथा नाना प्रकार के धूपों की गंध थे वृक्ष निरोग होकर फूलने फलने लग जाते हैं इससे प्रमाणित होता है कि वृक्ष भी सूंघते हैं पाद सलिलनाच व्याधीना चाप्य दर्शना विद्यते वृक्ष अपने जड़ से जल पीते हैं और कोई रोग होने पर जड़ में औषधि डालकर उनकी चिकित्सा भी की जाती है इससे सिद्ध है कि वृक्ष में रसनेन्द्रिय भी है वक्त्रेण वक्तणनादेन यथोर्धम जलमादेद तथा पवन संयुक्त पाद पिबाद जैसे मनुष्य कमल के नाल मुँह में लगाकर उसके द्वारा ऊपर को जल खींचता है उसी तरह वायु की सहायता से युक्त वृक्ष अपनी जड़ों द्वारा ऊपर की ओर पानी खींचता है सुख दुखणा छिन्द विरोहनात्म जीव पश्याम वृक्षाणाम अचैतन्यम डते वृक्ष कट जाने पर उसमें नया अंकुर उत्पन्न हो जाता है और वे सुख दुख को ग्रहण करते हैं इससे मैं देखता हूँ कि वृक्षों में जीव भी है वे अचेतन नहीं है परिणामचो वृद्धाते वृक्ष अपनी जड़ से जो जल खींचता है उसे उसके अंदर रहने वाली वायु और अग्नि पचाती है आहार का परिपाक होने में वृक्ष में निस्निग्धता आती है और वे बढ़ते हैं जंगमाण तो सर्वेश शरीर पंच धातव प्रत्येकतः प्रविद्यंते ये शरीर विचेटते समस्त जंगमों के शरीरों में भी पांच भूत रहते हैं परंतु वहां उनके स्वरूप में भेद होता है उन पांच भूतों के सहयोग से ही शरीर चेष्टाशील होता है तच्च मसम तथा स्त्री मज्जा स्नायु पंचमदीय संघात शरीर पृथ्वीम शरीर में तवचा मंसहड्डी मज्जा और स्नायु इन पांच वस्तुओं का समुदाय पृथ्वीमय है तेजोजग्नि तथा क्रोध चक्षुष्मा तथा वग्निर्जर तेजस्तः पंचाग्ने शरीरण तेज क्रोध नेत्र उष्मा और जठरानल ये पांच वस्तीय द्वे के शरीर में अग्निमय है स्रोत्रम घोटमे वाशा प्राण आकाशात ते शरीर शरीरे धातव कान नासिका मुख हृदय और उदर प्राणियों के शरीर में ये पांच धातु में खोखलापन आकाश से उत्पन्न हुए हैं श्रेष्मा श्वेद वया शोणितप पंचधा देती कफ पित श्वेद चरबी और रुधिर ये प्राणियों के शरीर में रहने वाली पाँच गिनी वस्तुएँ जलरूप है प्राणा प्रणीयते तथा समाधो ग्यपाणोच्यवस्थित उदाद्रुछ्रवसती चीभेदा चाषते इेते वायव पंच पञ्च हृदय प्राण से प्राणी चलने फिरने का काम करता है ब्या से व्यायाम बड़साध्य उद्यम करता है अपान वायु ऊपर से नीचे की ओर जाती है समान वायु हृदय में स्थित होती है उदान से पुरुष उच्छ्वास लेता है और कंठ तालु आदि स्थानों के भेद से शब्दों और अक्षरों का उच्चारण करता है इस प्रकार ये पांच वायु के परिणाम है जो शरीर धारे को चेष्टाशील बनाते हैं भो मेर गंध गुणान वे तेरसाध्य शरीरवान ज्योतिषाचक्षुषारूपम स्परसम वेत चवाही देवभूमि से ही अर्थात घृणेन्द्र द्वारा गंध गुण का अनुभव करता है जल संबंधी इंद्रिय रसना से शरीरधारी पुरुष रस का आस्वादन करता है तेजो में नेत्र के द्वारा रूप का तथा तो वायु संबंधी त्विंद्री के द्वारा उसे स्पर्श का ज्ञान होता है गंध स्पर्शो रसो रूपम शब्दचात्र गुणास्मृता तस्य वक्षा भी विस्तराभिता गंध स्पर्श रस रूप और शब्द ये पृथ्वी के गुण माने गए हैं इनमें से प्रधान गंध के गुणों का मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ इष्ट चान इष्ट गचन निर्हारी संहत स्निग्धो रुक्षो विशत एवचन एवं नो विधोगेय पार्थिव गंधव स्तर अनुकूल प्रतिकूल मधुर कटु निर्हारी अर्थात दूर से आने वाली तेज गंध मिश्रित स्निग्ध रूक्ष और विषद ये गंध के नौ भेद जानने चाहिए इस प्रकार पार्थिव गंध का विस्तार बताया गया है ज्योति पश्यत चक्षुर्भ स्पर्शवायुना शब्द स्पर्श रूपच्चापे गुणास्मृत रसान तो वक्षापे तनपे निगतु मनुष्य दोनों नेत्रों से रूप को देखता है और से स्पर्श का अनुभव करता है शब्द, स्पर्श, रूप और रस रस ये जल के के गुण गुण माने गए हैं। उनमें प्रधान गुण रस है। उसके उसके जानकारी के लिए अब मैं उसके भेद का वर्णन करता हूँ तुम उसे मेरे मुँह से सुनो रसो बहुविध प्रोक्त भी प्रथितात्म मधुरो लवण उदार चेताम हर्षियों ने रस के अनेक भेद बताए हैं मधुर लवण तिक्त कसाय अम्ल और कटु इन छह रूपों में विस्तार को प्राप्त हुआ रस जल में माना जाता है एस सड विस्तारो रसो वारी मय स्मृत शब्द स्पर्श रूपम चिगुणम ज्योति ज्योति पश्य तिरुपाड़ी रूपम च बहुधा स्मृत शब्द स्पर्श और रूप ये अग्नि के तीन गुण बताए जाते हैं ज्योतिर्मय नेत्र रूप को देखते हैं अग्नि के प्रधान गुण रूप को भी अनेक प्रकार का माना गया चतुर शुक्ल कृष्ण तथा रक्त पीतो नीलारुण तथा कठिन लक्षण एवं हश्व और चौकोर और सब और सब ओर से गोल, सफेद, काला, लाल, पीला और आकाश की भांति नीला कठिन अल्प, अल्पिल मृदु और दारुण। इस प्रकार ज्योतिर्मय रूप नामक गुण सोलह भेदों में विस्तार को प्राप्त हुआ है शब्द स्पर्श वाय गुण स्पर्श स्पर्शुधा वायु के दो गुण जानने न चाहिए शब्द और स्पर्श वायु का प्रमुख गुण स्पर्श ही है जिसके अनेक भेद माने गए हैं उष्ण शीत सुखो दुख स्निग्धो विशद तथा खरो मृदु रुक्षो लघु गुरच एवं द्वादा स्पर्शो वायब्यो गुण उच्य उष्ण शीत सुख दुख स्निग्ध विषद खर मृदु रुक्ष हल्का भारी और अधिक भारी इस प्रकार वायु संबंधी स्पर्श गुण के बारह भेद कहे जाते हैं का गुण तस्य तत्रक गुणमाकाश इतस्तःर दैवतस्तथां सरदृसभामोदतः पंचमचाजेय तथा चादवान्स शब्द विध प्रोक्त गुण आकाशसंभव आकाश का एक गुण शब्द ही माना गया है उस शब्द गुण का अनेक भेदों में जो विस्तार हुआ है उसका वर्णन करता हूँ सरद ऋदभ गांधार मध्यम पंचम धैवत तथा निषाद ये आकाशजनित शब्द गुण के साथ भेद बताए गए हैं जिन्हें जानना चाहिए ऐश्वर्य तो सर्वत्र पटहा दू मृदंग भंखा संथ से च ये छूयते शब्द प्राणि प्राणिपिवाम एसा विशेष प्रकृति अपने व्यापक स्वरूप से तो शब्द सर्वत्र है, किंतु पटह अर्थात नगाड़े आदि में इसकी विशेष रूप से अभिव्यक्ति होती है मृदंग भेरी शंख मेघ तथा रथ के घर घराहट आदि में जो कुछ शब्द सुना जाता है और जड़ या चेतन का जो कुछ भी शब्द श्रवण गोचर होता है वह सब इन सात भेदों के ही अंतर्गत बताया गया है एवं आकार शब्द आकाश संभव आकाश शब्द माहूर ए गुण ही सह इस प्रकार आकाश जनित शब्द के अनेक भेद हैं वायु संबंधी गुणों के साथ ही आकाशजनित शब्द होता है ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं चेतमस्त आयते नि धातुस्तु धातुवी जब वायु संबंधी गुण बाधित न होकर शब्द के साथ रहता है तब मनुष्य शब्द को सुनता और समझता है किंतु जब वायु संबंधी गुण दीवार अथवा प्रतिकूल वायु से बाधित होकर विषम अवस्था में स्थित हो जाते हैं तब शब्द का ग्रहण नहीं होता है वे शब्द आदि के उत्पादक धातु इंद्रिय गोलक धातुओं इन पांचों भूतों द्वारा ही पोषित होते हैं आपो आप जागृत देशीशो मूल मे में शरीर से व्याप्य प्राणा जल अग्नि और वायु ये तीन तत्व सदा देधारियों में जागृत रहते हैं ये ही शरीर के मूल हैं और प्राणों में ओत प्रोत होकर शरीर में स्थित रहते हैं इति श्री महाभारते शांति पर्वे मोक्ष धर्मपर्वढ़ भृगु भरद्वाज संवाद चतुरशीत शतमोध्या इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में भृगु भरत भरदाब संवाद विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ